योगदर्श नहीं देती है साधन पाद आप योगदर्शन में दूसरा पाद जिसका नाम है साधन पाद उसका आरंभ करते हैं तो पढ़ना नहीं है पहले पूछना है या? समाहित चित्तस्य योग कथम व्युथिति योग युक्त सैतिया या कहा गया समाहित चित्त योग समाहित चित्त वाले का योग समाहित मतलब हो गया जो ध्यान में करने में समर्थ है चित्त का जिसका समाधान हो गया है एकाग्र हो जाता है जिसका चित्त नि विक्षिप्त से ऊपर की स्थिति हो जाती है कम से कम विक्षित में आ गया मूलता हो जाएगा कम से कम वैराग्य उसको हो गया है बहुत स्तर का अब जिसका लिए केवल मात्र ध्यान करना समाधि लगाने का अभ्यास ही बचा रहता ऐसी स्थिति वाला जो है उसके लिए पहला पाद का जो कथन कर दिया पहले पाप के लिए सारे के सारे समर्थ नहीं होंगे अधिकारी उसमें तीन ही उपाय बताएस वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान तीन उपाय बता दिए गए हैं और तीनों ही सभी के बस का नहीं है ईश्वर प्रणिधान नहीं समझेगा व्यक्ति पहले तो उससे ईश्वर से उसको कुछ नहीं मिलने वाला है निदान नहीं कर पाएगा दूसरा है अभ्यास अभ्यास अगर तत्व तो ज्ञान नहीं है उसका जानते ही नहीं अभी तक पढ़ाई नहीं है तो सामान्य ज्ञानी उसका नहीं रहेगा आत्मा आदि पदार्थ होता क्या है जब ज्ञानी नहीं है तो अभ्यास किसका करेगा वो इस तरह से फिर वैराइए ये है बैरायगी का मतलब अभी ना तो घर छोड़ा है उसने ना तो विवाह करना छोड़ा है उसने ना धंधा व्यवसाय छोड़ा है उसने सारे सारे कर रहा है तो ऐसे लोगों को नहीं होगा उसमें ना कम से कम उसका अपर होना चाहिए बिना अपर के वो नहीं कर पाएगा सारा नहीं हो पूरे स्तर का लेकिन कम से कम जितना व्यवहारिक है लौकिक संबंध जो बने हुए हैं उतना दु टूटना चाहिए लौकिक संबंधों के साथ रहेगा तो उसको लौकिक कार्य तो करने ही होंगे सारे उसी की पूर्ति के लिए फिर वो लगा रहेगा तो ईश्वर पर बनेगा नहीं समर्पण नहीं बनेगा सारे सारे यही होगा उसका उस स्तर वालों को पहले पाद से लाभ नहीं हो पाएगा उसकी समाधि असंप्रजात समाधि यानी फल जो मिलना है योग का वो नहीं होगा अभी यहाँ उसके लिए मुख्य रूप से असंप्रजात समाधि पहले पाद में जो किया गया है सारा का सारा असंप्रजात समाधि के निमित्त से किया है योग का पूरा फल जिसमें मिलता है तो भक्ति विशेष यानी ईश्वर के प्रति सर्वथा समर्पण के बिना नहीं होगा उतना स्तर होना चाहिए तो लेकिन जिसके पास ये स्तर है इतना हो गया अब जन्म जाति या जो भी है घर द्वार छोड़ के अब बैठ गया है ज्ञान विज्ञान पर्याप्त शास्त्र का अभ्यास कर लिया है वो व्यक्ति अब कर सकता है शेष नहीं जानते पढ़ा लिखा नहीं अभी है तो उसके लिए कहा अब उसके लिए पहले जो ऊँचे स्तर के योगी हैं या योगाभ्यासी है उसको किस प्रकार का योग का अनुष्ठान करना चाहिए ये कह दिया गया अब सारे के सारे घर छोड़ने वाले भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं का ज्ञान भी ज्ञान नहीं होता है बैरागी बहुत तीव्र नहीं होता है थोड़ा मुड़ा होता है या कोई व्यक्ति घर में लोट में रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है आत्मज्ञान करना चाहता है पढ़ना लिखना भी चाहता है तो ऐसे लोगों का भी योग यानी वो परम स्थिति कैसे उपलब्ध हो जाएगी उसके लिए कहा व्यथित चित्तों जिसका चित्त व्यथित है अभी क्लेश युक्त है अभी क्लेशों से अभिभूत रहता है रागद्वेश जिसमें काम करते रहते हैं अभी तो वो व्यक्ति भी यदि चाहता है कि मैं भी योगाभ्यास बन जाऊँ योगाभ्यासी हूँ तो उसके लिए योग युक्त है, योग से युक्त समाधि के फलों से युक्त कैसे हो जाए इतनी एक तद इस प्रकार से इसका आरंभ करते हैं इसके लिए अब दूसरे पाद का साधन पाद का आरंभ करते हैं साधन पाद मैंने साधना पाद साधना कर, करना है कैसे क्या क्या करते हैं वो साधना पाद है साधन पाद है वो इसमें मुख्य साधन रहेंगे साध्य अभी नहीं आएगा पहले में साध्य मुख्य रहेगा साधन उसका संग्रहित हो गया अभी ये साधन का पहले संग्रह करेगा तो उसके लिए वो क्या क्या करेगा वो अभी दूसरे बाद में बताए जाते हैं पहला सूत्र है स्वाध्याय तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग तप यानी तपस्या स्वाध्याय पढ़ना जो होता है अपने आप शास्त्रों का और ईश्वर प्रणिधान ईश्वर के प्रति अत्यंत समर्पण प्रेम भक्ति पालन ये सब जो है वो ये सब क्या कहलाते हैं क्रिया योग क्रिया स्वरूप वाला योग है क्रिया योग है नहीं क्रिया एवं योग क्रिया योग क्रिया स्वरूपो योग योग क्रिया योग करना करना जिसमें मुख्य है करने से अब शारीरिक भी आ जाएगा मुख्य योगी मन से भी होगा उपलब्धि गौण है अभी प्राप्ति इसमें भी नहीं होगी इसमें करना पड़ेगा अभी इस कारण से ये क्रिया योग है करने व कर करता करना जिसमें होता है कर्म योग कहते हैं इसको आजकल बहुत प्रसिद्ध शब्द हो गया है योगी है दिन भर गाय चराता है जो हाँ? दुकान चलाता है वो कर्म योगी है समाज में तो सबसे ज़्यादा तो कर्म है। हाँ तो दिन रात जो कूद मचा रहा है बाहर वो कर्म योगी होता है तो वो कर्म योग नहीं है जिसका फल लोक में ही रह जाना है वो योग नहीं हो सकता योग का फल बता दिया है क्या हाँ स्वरूप प्रतिष्ठा स्वरूप प्रतिष्ठा का भी मतलब आत्मा का परमात्मा में अवस्थिति ईश्वर के आनंद की साथ साथ अनुभूति दुखों से सर्वथा निवृत्ति तीन प्रकार के जो दुख हैं आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक इनसे सर्वथा विमुक्ति योग और ईश्वर के आनंद स्वरूप का वो ये योग का फल है यानी स्वरूप प्रतिष्ठा की स्थिति है तो ये जिसमें उपलब्ध हो जिसका परिणाम या जिसका फल ये होगा वो योग है वही उसी के लिमिट से जो चित्रवृत्ति का निरोध है, ऐसी चित्रवृत्ति का निरोध जिसका फल ये मिलता या योग वो कर्म वो साधना वो जिसका फल ये ही आना ये जिसका फल नहीं होगा तो वो साधना साधना नहीं है, समाधि समाधि नहीं है योग योग नहीं है चित्त का मन का रुक जाना रुकना नहीं है परिणाम ये आना चाहिए उसमें तो यहाँ पर भी वही कह रहा है तपस्वाध्याय प्रणिदानी ये तीन क्रिया योग कहलाते हैं या क्रिया योग हैं क्रिया स्वरूपात्मक योग हैं तप के बारे में बता रहे हैं कि तप क्या होता है उसका लक्षण कह रहे हैं पहले प्रयोजन बता देते हैं उसका लक्षण नहीं करके ना तपस्विनो योग न अतपवि न योग सिद्ध्यतपस्वी का योग सिद्ध नहीं होता है जो तपस्वी नहीं है सो सेट पर दिन दर लेटा रहता है वो तपस्या नहीं कर सकता है तो इसका योग भी सिद्ध नहीं होगा के खाता रहेगा बुखी रोटी निकाल खा सकता कभी तुर के बिना जिसका काम नहीं चलता है। तो वो नहीं है इसलिए कहा कि जो तपस्या नहीं है उसका योग भी सिद्ध नहीं होगा हो, क्रिया योग उसका बनेगा तपस्या से यहां लेना चाहिए और आगे बता दिया है जो तपस्वी नहीं है उसका योग सिद्ध नहीं होता यानी तपस्वी होना अनिवार्य है योग के लिए योगी हो और तपस्वी नहीं हो तो योगी नहीं होगा योगाभ्यास कर रहा है और तपस्या नहीं है उसमें तो योगाभ्यास नहीं है वो अनिवार्य अंग है उसका स्वरूप ही है उसका योग का स्वरूप ही है वो स्वरूप कभी अलग नहीं किया जा सकता है उससे इसलिए तपस्या तपस्या होनी ही चाहिए उसमें बिना उसके योग सिद्ध नहीं होता है तो अब उसको जरूरी क्यों है अभी भी प्रयोजन ही बता रहे लक्षण नहीं बता रहे, रहे अनादि कर्म क्लेश वाचन वाचना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि न अंतरेण तप संभेदम आपद्यते तपस उपादान योग में तपस उपादान तस्तप का ग्रहण इसलिए किया गया है पीछे से इसका करेंगे अर्थ इति तपस उपादान योग में तप का उपादान यानी ग्रहण इसलिए किया गया है किस लिए अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा ये विशेषण है अशुद्धि का अशुद्धि न अंतरिम तपस संभेद आप जो अशुद्धि होती है ना अंतरिम बिना तप के संभेद को भेद को नाश को प्राप्त नहीं होती है इसलिए तप का ग्रहण किया गया है लेकिन वो अशुद्धि कैसी है उसका विशेषण दे रहे हैं अनादि कर्म क्लेशवासना चित्रा अनादि से हो गया या पता नहीं कब से है जिसका कोई नियत काल नहीं होता है तो कहीं कहीं कर्म है या संस्कार है या नित्य चीज़ें का आरंभ तो रहेगा ही लेकिन प्रवास से जो होता है वो एक प्रकार से अनादि कहा जाता है नित्य भी कहते हैं उसको क्योंकि प्रथम आरंभ नहीं होता है उसका निश्चित आरंभ हुआ हो लेकिन निश्चित नहीं हो तो एक तरह से वो अनादि है तो अनादि जो है कर्म और क्लेश क्लेशों की जो वासना है, है समुदाय संस्कार आशय किसकी किसी कर्म की और क्लेशों की कर्म क्लेश वासना कर्म की और क्लेश की जो वासना है कर्मों के और क्लेशों के जो संस्कार हैं, उसके जो समुदाय हैं, तेन चित्रा उससे चित्रित अभिभूत प्रभावित संबद्ध तो अनादि कर्मों से जो संबद्ध है अनादि क्लेशों से जो चित्रित है या संबद्ध है ऐसी और प्रति उपस्थित विषय जाला प्रति उपस्थित माने आमने सामने बसते आड़े टेढ़ा जैसे जाल होता है ना उसकी डोरी कैसे बंधे रहते है। एक इधर से बांध दिया इसको फिर इधर से बांध दिया फिर इसको इधर से बांध दिया उसको इधर से बांध दिया वो तो सारे आपस में बंध जाते हैं एक धागा जो यहाँ है ये यहाँ आ के बनता है दसीियों से बनता है तो ये आड़े तिरछे जो आमने सामने से जुड़े रहते हैं प्रतिम प्रतिपस्थित विषय रूपी जाल से यानी जाल में एक धागा होता है तो यहाँ जो धागा है वो कितने से जुड़ता है यहाँ तक आते आते ऐसे तीर्छा हो जाएगा एक यहाँ से चलेगा दूसरा यहाँ से चलेगा तीसरा यहाँ से चलेगा ऐसे दस धागे यहाँ तक होंगे और एक यहाँ से यहाँ गया है तो ये दस से जुड़ेगा ना फिर जाकर और फिर ये दस इधर दूसरे वाले से जुड़ेंगे ऐसे एक से दूसरे एक से दूसरे सारे जुड़े रहते हैं जाल हाँ यानी एक दूसरे के पादक होते हैं प्रतिपस्थित पादक होते हैं जुड़े हुए एक दूसरे से जो विषय रूपी जाल हैं विषय जाला विषय रूपी जो जाल है इनके जो लोगों के ज्ञान है वो विषय जल्द आमने सामने से विशेष रूपी जो जाल है प्रत्युपस्थित है एक दूसरे के विरुद्ध में जो उपस्थित रहते हैं संस्कार इनसे युक्त जो अशुद्धि है यानी मूलतः कहानी का मतलब हुआ अंदर जो क्लेशों के संस्कार हैं यानी कि भोजन छोड़ने के भी हैं और खाने के भी हैं नमक के भी हैं और दूध के भी हैं कर के खाने के हैं सब्जी का भी और खीर का भी है खीर बिना सब्जी के अच्छी नहीं लगती और सब्ज़ी बिना नमक के नहीं होती और नमक और दूध का नहीं मेल होता है अभी क्या हुआ अकेली खीर खा नहीं सकते सब्जी का मेल नहीं है नमक का मेल नहीं बिना नमक के सब्जी नहीं होती तो अब क्या करें दोनों खा रहे हैं तो दोनों के बन गए ना संस्कार ऐसे ही संसार का है घर भी बनाना है और घर भी छोड़ना है उसी माता पिता की चिंता करनी है और उसे उन्होंने पाला पोछा और उन्हीं को छोड़ना है उन्हीं से पले बड़े इतने बड़े हुए हैं वो क्या करें उन्हीं घर वालों से किराया लेकर के कि आते हैं और उन्हीं को कहते बात नहीं करना अब दोनों के संस्कार तो ही तो बने गए ऐसे ही पूरे संसार में आदमी बढ़ता है निरंतर विरोधों से ऊपर उठता है विरोधी साधन उसके सारे होते नहीं नी को लेकर के आगे बढ़ता है इसलिए संस्कार भी ऐसे होते हैं सारे तो ऐसे जो क्लेशों से युक्त चित्त है जो अशुद्धि है वो वाली जो अशुद्धि है ना प्रेम तपा अंतरिम बने बिना बिना तप के ऐसी अशुद्धि न संभेदम भेद को विनाश को नहीं प्राप्त होती है इति इसलिए तपस उपादान तप का अभ्यास में ग्रहण किया गया है अब क्या होगा नमक छोड़ना है तो क्या होगी सब्जी भी छूटेगी ना केवल नमक कौन छोड़ेगा नमक नहीं छोड़ने का क्या मतलब बिना नमक की सब्जी कितने दिन खाएंगे बैल चबाता है उसके तो वैसी छूट जाएगी सब्जी भी छोड़ देंगे हम नमक गया तो सब्जी खाने की इच्छा रहेगी क्या वो तो ढूंढते तो रोज आकर के लौकी तो बिना नमक के छोड़ देना ही शरल पड़ेगा और मीठी के के भी ना खीर खीर तो बनेगी नहीं मीठा नहीं डालना उसमें कितने दिन का इससे अच्छा होगा ना मीठा छोड़ दो तो, तो खीर भी छोड़ना तो छोड़ते जाओ और क्या करना है फिर जब एक चीज छोड़ना है तो दूसरी चीज तो छुटेगी चीज़ तो चीज़ ही फिर होगा जी कैसे? जीना जीना है तो बाकी है कहां से? जीना भी है और भोजन छोड़ना है खेती नहीं करनी है और जीवित रहना है कैसे होगा ये तो दूसरे का लोभ कहा सहायता लोग कर बनेगा जंगल के कंद बुलो वहाँ दूसरे हाथी खा जाएंगे जा बालू बालूक नहीं मिलते वहाँ वो बेचारा खोदता रहता है मिट्टी कंद गुल गया खा जाएंगे वो क्या करेगा तो वो घास मिलेगा खेती तो करेगा नहीं तो उसका खाएंगे जाकर के तो पाप तो लगेगा पाप चुकाना पड़ेगा फिर मुक्ति में घास जाएगी इसलिए अंत में आएगा कि सब छोड़ लो नमक छोड़ दिया तो सब्जी छोड़ने की हो जाएगी इच्छा छोड़नी पड़ेगी सब्जी छोड़ दी तो पूड़ी भी छोड़नी पड़ेगी पूड़ी खानी और सब्जी ना मिले कौन खाएगा इसको पूड़ी भी छोड़ दो, मीठाई नहीं हो खीर भी छूट गई और फिर क्या होगा शरीर कब तक ढोहेंगे यही होगा ये भी छोड़ दूंगा इसलिए और नहीं छोड़ा इसका मतलब हुआ ये नहीं छोड़ना चाहते तो फिर खीर भी पूड़ी भी सब्जी भी और नमक भी नमक नहीं छोड़ेगा तो इस तरह से ये क्या है कि तप करना होगा तो इसीलिए होगा कि एक छोड़ते हैं तो दूसरा जो सरयोगी है वो फिर द्वंद्व बन के आता है नमक नहीं खाएंगे तो सब्जी खाने में द्वंद्व रहेगा प्रसन्नता नहीं होगी बिना मीठा के खीर खाएंगे तो प्रसन्नता नहीं होगी लगता रहेगा क्या है ये दुःख की स्थितियाँ रहेगी फिर यहाँ पर तो इस स्थिति को ही सहन करना तब होता है, आगे लक्षण देगा इसका एक कोई भी संकल्प ले लेते हैं मौन का संकल्प ले लिया तो दूसरा छेड़ता रहेगा इसकी आवाज बंद हो जाएगी छ मही देखने भगवान का साधन इतना अच्छा दिया है देखो दुरुपयोग कर रहा है और कोई रहने की चीज है क्या ब्रह्मचारी क्या ले लिया देखो सृष्टि बंद होने वाली है लोग ये कहना शुरू कर देंगे कैसे चलेगा संसार ये ब्रह्मचारी रहने जा रहा है तो कोई भी एक संकल्प ले लेगा तो सैकड़ों विरोधी एक साथ उससे खड़े और अब कोई उपाय नहीं है उसका समाधान होगा उस स्थिति में फिर जितने भी विरोध हैं वो सहन करने होते तो ऐसा मतलब कोई भी एक उत्तम संकल्प का लेना और फिर उसको नहीं छोड़ना उसके कारण से जो विरुद्ध स्थितियां उत्पन्न होगी उस परिस्थिति को भी सहन करते जाना ये होता है ऐसे ही बिना उसके यानी देश के बिना ऐसी कोई ले लिया आएगी मैं खड़ा रहूँगा कोई प्रयोजन नहीं उसका वो तप में नहीं आता है तप यानी कोई विहित कर्म होता है उस कर्म को आरंभ करने के बाद जो भी प्रतिकूलता आएगी उसको के कारण ये छोड़ना जो नहीं है करते रहना है इसको ये तप क्या रहता है ईश्वर प्राप्ति कर है बना दिया संकल्प ले लिया तो ऐसा नहीं होगा अब शांति से रहेगा हाँ तो अब इसको नहीं छोड़ना है चाहे जो भी होगा तो अपने आप अप तब शुरू हो गया बिना कहीं तब हो जाएगा छोड़ दिया तो वही तक अच्छा नहीं छोड़ा है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं वो हो जाएगा अपने आप तो जाए तो कहीं नहीं वो अपने आप करा देगा जहाँ भी रहेंगे वहीं से तब शुरू हो जाएगा यहाँ आ जाएंगे तो अपने आप तब शुरू हो जाएगा। शांति से नहीं बैठ सकते चार बजे से शुरू हो जाएगी बीमार पड़ गए तो ठीक भी करना होगा यार हो या। नहीं सहन करने का मतलब ये हो गया हाँ अब उसके लिए आगे पढ़ लो कितना करना चाहिए तथित प्रसादनम अबाध मानम अने आसेव्यम इति मन्यते वो जो चित्त का प्रसाधन है वो जो सहन शक्ति है उसकी सीमा बता रहे हैं तथित्त प्रसादन वो चित्त का जो प्रसादन है यानी या तप का जो करना है चीज प्रसाधनम अवादमान जितने से ये बाधित नहीं हो जाए यानी जो तपस्या आपने शुरू की है जिस संकल्प को उस समय आपकी जो अवस्था है उससे नीचे ना चले जाए यानी उससे ऊपर धीरे धीरे उठना होता रहे जो चीज़ आपने लिया है ना कि हमको ईश्वर पर निधान करना है और ईश्वर तो प्रणिधान में वृद्धि होती रहनी चाहिए जिस अवस्था में सहन करते हुए भी मूल चीज में वृद्धि होनी चाहिए अगर वो रुक जाता है तो फिर तपस्या करने की जरूरत नहीं है उस तप का जो प्रयोजन था वो वैसे ही नहीं हो रहा है तो फिर तो तप तो वैसे भी नहीं था से भी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो कष्ट सहन करना अब तो पूरा व्यर्थ हो गया तो उसकी सीमा वही है कि उससे भी नीचे नहीं चले जाए या तो उस चीज में प्रगति ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरे भाग में कष्ट होगा दूसरे क्षेत्रों की हानि होगी लेकिन जो संकल्पित क्षेत्र है उसकी नहीं होनी चाहिए वो भी यदि बाधित हो जाए तो अब नहीं तब करना चाहिए छोड़ बंद कर देना चाहिए अब मान लो कोई ले लिया उसमें भोजन छोड़ने का ध्यान करने का समाधि करने का वो लग ले लिया ये छोड़ती छोड़ती उसके पैर ही नहीं चलता है गिर जाता है जा करके तो ध्यान कहाँ लगेगा बीमार हो जाता है उसके पेट खराब आयु करने लग जाए अब क्या होगा उसका ध्यान भी तो जाएगा ना कहाँ कर पाएगा ध्यान तो ध्यान ये नहीं लग जाता है उसका तो अब वो तब में नहीं आएगा भोजन छोड़ना चाहे जो कुछ करना है बस डेट पढ़ने लग गए और दिन रात लग गया उसके पीछे और आठ दिन के बाद उसके दर्द शुरू हो गया अब वो अगला पाटबंद याद करना तो ये तब में नहीं आएगा फिर। ये जो इसलिए या उसका मतलब फिजिकल कमजोरी है नहीं चाहे जैसे भी होता है एक तो हुआ, थोड़ा गर्म तो होगा ही बिना गर्म हुए याद ही नहीं होगा लेकिन इतना नहीं गर्म होना चाहिए कि दोबारा याद करना बंद हो जाए एकदम नहीं करेंगे तो तो ये हो गए शुरू ही नहीं होगा गर्म किए कि आई गए नहीं घुसी गए आराम से अपना बैठे रहेंगे तो घुसे तो गए ये तो निश्चित इसीलिए तो कहा तब शुरू करो बिना तब के वो आरम्भ ही नहीं होगा ग्रहण होना तो दुख तो उठा नहीं होगा बड़ा थोड़ा हाँ दुख शुरू होना चाहिए लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि वो ही बंद हो जाए आगे बढ़ना उसका बंद हो जाए ये नहीं होना चाहिए ये लक्षण है इसका जिस क्षेत्र में भी कर रहे तो रोगी होगी अभी व्यक्ति तो फिर कहाँ करेगा साधना क्या पढ़ाई करेगा फिर वैसे बंद हो जाएगा तो इतना नहीं पढ़ना चाहिए दिन रात ही रोगी हो जाए इतना दूसरी काम नहीं करना चाहिए कि किसी काम की नहीं रहे दिन रात काम करने से क्या होते हैं एक दिन पर काम करता है व्यक्ति तो आठ घंटे पैसे मिलते हैं फिर दोबारा पर्याय करता है तो दोगुने मिलते हैं और तीन बार करे तो और अगले दिन फिर करे तो कितने दिन तक मिलेगा उसको सात दिन के बाद पूरा मिल जाएगा उसके के पूरा पैसा लगा उसको हाँ तो वो उसमें चला जाएगा तो वो लाभ में नहीं आएगा वो उसको दुगना करने की नहीं है जरूरत नहीं करना चाहिए उसको तो वहाँ तो ऐसा कर लेते हैं ना हाँ तो दिखता है व्यक्ति मर जाऊँगा ये तो तीन टाइम नहीं करना है काम उसको नींद आने लगती है। भर नहीं लगता दिन काम का नहीं रहता है इतना रखना चाहिए अबाद मानवित नहीं होने लग जाए चित्त की प्रसन्नता एकाग्रता जितने से बढ़ती रहे इतना शारीरिक त्याग मानसिक त्याग अन्य चीज़ों का त्याग इतना साधनों का त्याग करना चाहिए या इतना कष्ट झेलना चाहिए जिससे कि चित्त प्रसन्न बना रहे तो ऐसा मानते हैं आचार्य लोग यानी तपस्या करने वाला योगाभ्यास ही जो होता है वो इतना मानते हैं कि तपस्या इस सीमा तक करनी चाहिए जिससे कि चित्त अवरुद्ध ना हो जाए उल्टा ये तप के विषय में होगी इतनी बात अगला है स्वाध्याय स्वाध्याय का सीधा लक्षण बता दिया उन्होंने स्वाध्याय क्या चीज है तपस्या का तो प्रयोजन बता दिया था उस रूप में उसको बताया लक्षण नहीं बताए थे सीमा बता दी उसकी स्वाध्याय में सीमा नहीं बताई है प्रयोजन नहीं बताए हैं सीधा स्वरूप बता दिया स्वाध्याय क्या है प्राणवादि पवित्रा नाम जप मोक्ष शास्त्राध्ययन वा प्रणव आदि पवित्रान मंत्राणाम शब्दान तो प्रणव आदि जो पवित्र शब्द हैं वाक्य हैं वेद मंत्र हैं इनका क्या करना जो जप करना है मन में लगातार आवृत्ति करना है इसका नाम है स्वाध्याय और मोक्षशास्त्राण मोक्ष के विषय में बताने वाले जो वेद हैं दर्शन हैं, उपनिषद हैं, और भी जो योगियों के ग्रंथ हैं मोक्षु लोगों के जो चरित्र हैं इन सब का अध्ययन करना इसमें, है। है इसमें होता है कि ये भी है और ये भी है विकल्प का होता है कि यही करना है ये नहीं करना दो तरह भी के यहाँ समुचे विकल्प के दो अर्थ है हैं ये भी कर सकते हैं, हाँ वो अर्थ ले सकते हैं लेकिन बा उसको बताने के लिए नहीं है विधि नहीं अर्थ में है वाह शब्द विधि अर्थ में नहीं है वाह शब्द है कि ये भी है और ये भी है इसका और अर्थ भी बता दें हाँ क्रिया का विधान नहीं है तो बा बात कहने की मतलब ये कर लो या ये कर लो ये, ये नहीं बताना चाह रहा है ये बताना चाह रहा है कि ये भी है और ये भी है दोनों तो दो दो आप जिसको करना चाहो वो एक अलग चीज़ होगी ये उसको नहीं कहना चाह रहा है एक में मतलब क्रिया का भी दान होता है ये ही कर लो ये ही नहीं करो इसके बदले ये कर सकते हैं इसे कह रहा है कि ये भी होता है और ये भी होता है भोजन में चावल भी है रोटी भी है सब्जी भी है ये है बता दिया अब आपको क्या खाना है वो आप सोचेंगे मैं तो केवल रोटी खाता हूँ चावल नहीं खाता मैं दूसरा क्या मैं तो चावल ही खाता हूँ रोटी नहीं खाता मैं बेखा उसने बता दिया <से> तीसरा वो तीनों खा लेता है उसने कुछ नहीं मना करना है देने वाले कुछ नहीं वो बोलेगा उसने केवल बता दिया आप ये भी है ये भी है ये भी है बस खाना क्या ये आपका तो उस अर्थ में ये क्या है समुच्चय होता है साधन का ज्ञापन करना और विकल्प वो विधि अर्थ में होता है वहाँ पर कि ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं तो उससे ये होगा कि एक से ही हो जाएगा समुच्चय अर्थ में होगा एक से नहीं हो रहा है फिर दूसरा भी उठा लेगा दोनों भी कर सकता है विकल्प में दो नहीं लेनी जरूरत नहीं, नहीं होगी या ये ले लो या वो ले लो हाँ इसीलिए पड़ा जितने भी वाषक आएंगे हर जगह ये ये साधन का साधनांतर बताने के अर्थ में क्रिया नहीं है उसका नहीं है, ता जब ध्यान में करे और बाकी समय यानी स्वाध्याय दोनों है केवल एक नहीं है मंत्र का जब करना भी स्वाध्याय है और पढ़ना भी है अब कोई ये कह लेगी केवल हम मंत्री जपेंगे पढ़ना नहीं कभी मुझे ये तो बता दिया कि इतने से होता है अध्ययन वालों तो विकल्प से बताया इसलिए पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं है कभी ऐसा नहीं है ये बाद में पढ़ना भी पड़ेगा उसको जिसमें जब कर रहा उसमें छोड़ दे बाद में फिर इसको पढ़े तो इस रूप में फिर विधि हो जाएगी उसको हो जाएगी नहीं साधन के ज्ञापन अर्थ में है ये विधान अर्थ में विकल्प नहीं है विकल्प तो विकल्प में होगा कि दूसरे की जरूरत ही नहीं है तो के तो तो तो वो में हाँ ये भी है ये भी है, तो ये तो ये भी है। कभी ये करोगे कभी वो कर लोगे बस इस तरह से हाँ यानी ये नहीं होगा कि केवल जब से ही स्वादेह हो गया पढ़ना तो कभी नहीं है और एक हुआ कि हम दिन पढ़ते ही तो रहते हैं स्वादेह तो हो ही रहा है हमारा वो जब नहीं देख करना है मुझे वो विकल्प होगा कोई चलो एक करता है तो ठीक है कोई बात नहीं करना तो यहाँ वैसा नहीं है कभी जब भी चलेगा कभी वो भी स्वतः भी चलेगा दोनों करने पड़ेंगे क्योंकि पीछे आ गया ना ये समाय असमाय चित्त है जैन भी जैन नहीं है इसका ना अभ्यास कर सकता है नहीं बहराइए इसके पास तो ज्ञान का नहीं होगा ना यहाँ निषेध केवल जब से ज्ञान नहीं होगा आगम तो कर नहीं पड़ेगा उसको अभी आंख बंद करके देख लो एक घंटे में कोई मृत्यु नहीं आती है तो आ जाती है तो असम वो असमित नहीं एक घंटा मतलब आपको विश्वास हो जाएगी अब नहीं आएगी तो नहीं आएगी बस ये लग जाए आपको कि नहीं आना नहीं आएगा बैठ के करके कि कोई वृत्ति नहीं आएगी तो नहीं आएगी बस लेकिन आपके संकल्प के विरुद्ध काम हो रहा है तो अभी नहीं है जी लक्षण है नहीं, जो जो है, दोनों है, तो तो उसको नहीं उसको होगा कि तुमको कुछ लेना है सामान तो पैसे दिखाने पड़ेंगे मैं लेने के लिए घुसाऊं दुकान में इसे नहीं काम चलेगा वो मॉल में घुसते हैं ना तो वह देखने के लिए घुस जाते हैं ना और जी देखता है वो खरीदता कुछ नहीं है वो तो कुछ नहीं बोलते हैं किसी में होता है खाली नहीं कर सकते वैसे फालतू तो नहीं कर सकते इसलिए नहीं पड़ेगा ऐसी योग्यता दिखानी होगी इसमें इच्छा से नहीं जैसे कोई व्यक्ति सत्य हिंसा जो अपने आप में नहीं, तो नहीं होगी ना इसमें कायम की आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेम भाव फल दुख इनका स्वरूप जानना होता है शब्द से अनुमान से निश्चित रहने चाहिए इनके अर्थ अब वो प्रत्यक्ष का विषय बनेगा अब इसको जानते ही नहीं शुरू से ही है आत्मा नित्य है कि अनित्य है वो चेतन है ये नहीं पता है क्या प्यास करता रहेगा वो, वो नहीं सारी चीजें तो होंगी हो जाएगी तो हो ही गया ना वो कैसे ज्यात उसको पढ़ तो पढ़ लिया एक निश्चित काम हुआ अध्ययन तो हो गए ना ग्रहित जो बिना पढ़े कह रहा है कि हो जाएगा उसके लिए नहीं होगा <coughs> तो मोक्ष शास्त्र अध्ययनम मोक्ष को दिलाने वाले जो शास्त्र होते हैं वेदादि हैं उनका अध्ययन करना पड़ना ये स्वाध्याय कहलाता है और ईश्वर प्रणिधान क्या है सर्व क्रियानाम परम गुरो अर्पणम तत्फल संन्यासो वा वा का पीछे नहीं छोड़ता है कहीं ईश्वर प्रणिधान जो है सर्व क्रियानाम सभी क्रियाओं का अच्छी क्रियाएं हैं या बुरी क्रियाएं हैं सभी की सभी गुरु को अर्पित करना बुरी बुरी और उसके लिए पीठ और तैयार रखना ठीक है बताएगा ना ये मेरे से हो गया है उसके बाद रखेगा कड़ा करके ठीक है तो ना करना ना। हो कर लेना ऐसा नहीं के लिए तैयार है उसके लिए भी तैयार है को भी ना हाँ। वो भी बताना होगा दोनों ये समर्पण है दोनों के फल के लिए अच्छी चीज़ होता है ना वो दूध देने की चीज़ हर समय अच्छी चीज़ होती है बुरी चीज़ नहीं दी जाती वो तो अपने तो आप रहेगा बुराई जिसको क्यों देंगे फिर तो लेगा ही नहीं ऐसे अच्छी चीज़ ले लेगा क्योंकि उससे अच्छी उसको देना है तो छोटी अच्छी चीज़ वो ले लेगा कोई बात नहीं बुरी चीज़ को नहीं लेगा उसको जरूरत नहीं है बहुत बुराई तो देगा नहीं इसलिए वो सार करेगा उसको थोड़ी चीज बुराई सुनिशहन करता है क्योंकि तो उससे बुरा कुछ करता ही नहीं सहन बुराई वही करता है ना जिससे और बड़ी बुराई हो जाती है छोटी तो टीवी नहीं होगी वो नहीं सहन करेगा ऐसी बहुत बहुत बड़ी चीज जो देना है जिसको छोटी चीज रख लेगा कोई बात नहीं छोड़ रखो ऐसे ही इसर के लिए भी होगा परम गुरु मैंने यहाँ है सारे कार्य उसके निमित्त से ही करना या जो भी किया है वो ईश्वर के जानकारी में रखना प्रस्तुत करना दूसरा है कि आपके ही साधन से कर्म से हमने ये सब किए हैं लेकिन ये भूल हो गई है बस कर दिया है हमने ये द्रुपयोग हो गया आपका चीज़ का वो भी एक तरह से समर्पण है वो और तत्फल सं्यास होगा और उसका फल पर अपना अधिकार नहीं मानना फल संन्यास का मतलब फल लेना नहीं फैसा नहीं मत्व का जो त्याग है ये मैंने किया है मेरा है ये ऐसी भावना नहीं रखना जो होती है ये फल संन्यास कहलाता है आगे जाकर कर के जैसे होता है सारा समर्पित करता जाता है नहीं। उत्तम कर्मों का फल लौकिक नहीं लेना लेकिन आनंद तो लेना ही मुक्ति तो चाहिए फल तो है ही वो भी उसका निषेध नहीं है जो लौकिक फल हैं उसका निषेध है वो हमें नहीं चाहिए लेकिन कर्म एक ही तरह के होंगे दोनों उत्तम कर्म ही पुण्य कर्म ही करने होंगे और जिसके लौकिक फल भी होते और मुक्ति भी होते हैं तो उस समय कि लौकिक वाला नहीं मुक्ति वाला चाहिए तो इस तरह का जो हो गया फल का समर्पण हो गया यहाँ की प्राप्ति के उद्देश्य से अगर अच्छे कर्म कर दिए यानी पढ़ा रहे हैं किसी को तो पढ़ाने के साथ ये हो गया कि मेरे प्रति समर्पित हो जाए मेरी बात मान ले या कहीं पर मेरा नाम ले लें तो ये आ गया इसमें और समर्पण में यानी काम करके उसी से हमने चाह लिया प्रतिफल इसी से मुझे मिल जाए तो ये असमर्पण हो गया लेकिन उससे अगर नहीं चाहा तो अब हो गया कि आप करो ही वो ईश्वर सिंह को देना होगा एक तरह से देना यहीं होगा ईश्वर को क्या देना है ईश्वर की कमी क्या है अपने लिए हमारे उससे कुछ होना नहीं है उसका तो देना भी होगा यही वाले को देना होगा पर उससे सीधे नहीं लेना वो नहीं लेने ले का निश्चे होते ही वहाँ से आ जाएगा बन जाएगा जो है, ले ले ले ले। हाँ एंड देगा नहीं यहाँ जिसके लिए किया ना उससे नहीं चाह उस चाह को बंद करते ही वो अब ईश्वर को हो गया दिया देना एक तरह से अब ईश्वर से उसका मिल जाएगा वो निष्काम हो जाएगा लेकिन यहाँ करके आपने जिसको किया उसको या उसके बदले और किसी को ये चाह लिया तो अब वो ईश्वर में नहीं जाएगा वो निष्काम नहीं बनेगा नाम कुछ भी हाँ वो अब नहीं बनेगा निष्काम गुप्त दान तो बनेगा चाहे जैसे करो गुप्त गुप्तान कोई नहीं बनेगा उसमें भी कहते हैं न किसका नाम है ये जानते गुप्तदान वाले काम मैंने दिया था गुप्तदान इतना अब उसने अब दूसरा हुआ कि गुप्त दान बोला कि नहीं बोला इसने सौ रुपये गुप्त दान मैंने दिए थे अभी तक तो बोला ही नहीं सौ रुपये गुप्त दान वो भी नहीं, नहीं आएगा अभी दो हाँ यही यहाँ चाहते ही दूसरा हो सकता है कि नाम बुलवा भी रहा है वो इसलिए बुलवा रहे हैं कहीं खा ना जाएगा उधर बस इतनी काटी होगी इसने तो इसलिए वो बुलवाएगा उसे, दूसरे को पता लगेगा इतना आया है अपने लिए नहीं चाह रहा है वो तो वहाँ बुलवाने पर भी वो है उसका माना जाएगा, हाँ कभी नाम भी बुलवा देता है वो इसलिए बुलवा रहा है कि दूसरे को प्रेरणा मिलेगी इससे तीन आदमी बैठे हुए हैं उसने सुना अच्छा इसने दिया अब तो वो भी निकालेगा इसमें भी दूंगा तो इस इस निमित्त से अगर वो नाम कहवाता है तो भी आएगा ये उसमें आज जाए में आ जाएगा यानी वो स्वयं के लिए नहीं जा रहा है मूल चीज़ ये है अच्छा मन, में तो। मन में भी नहीं आना चाहिए ये की चीज़ है उसका कम यानी कटौती कम होगी बस वाणी में आने पर अधिक कटौती हो जाएगी शरीर में प्रतिफल चाहने पर तो पूरे ही कट जाएंगे बाणी में आधे कटेंगे मन में चौथाई कटेगा पूरी निष्कामता नहीं बनेगी तो सीधे सी बात कहीं भी नहीं रखेगा अपना प्रयोजन नहीं हुआ कि इससे मुझे मिले किसी भी ढंग का यहाँ तो ये मन में नहीं होता है दूसरे को मिले और कर दे वो उसके निमित्त कराए ना जिसको दिया था वो तो उसके लिए हो जाएगा कि मैंने जैसे दिया ये भी दे दे तो ये काम हो जाएगा अपना नहीं है उसमें अभी इस स्थिति में भले उसका नाम होता है करवाता है कहता भी है सब कुछ करता है तो भी उसमें निष्कामता में आएगा तो अंदर क्या हो रहा है बोल चीज वही है हाँ अपने को देखना है ये होता है सारा का सारा उनका निर्णय होगा ना अपने पर रहने पर शर्त प्रमाण यानी आपदाता जब तक नहीं होगी ना तब तक वो ऐसा नहीं हो पाएगा मन में रखता हुआ भी अगर वो ठीक नहीं बता पा रहा तो गलत हो जाएगा ये मन में है और बता रहा है आपदता है तो ठीक ही बताएगा इसलिए सारी बातें ही क्या होती है आपदों से ही प्रमाणित होती है और बाहर वाला नहीं कर सकता इसको परीक्षण इतनी भी अनुभूतियां होती है आंतरिक होती है सारी की सारी प्रमाणिकता उसी पर निर्भर करती है दूसरा नहीं कर सकता इसको उसके मन में क्या है नहीं है पूरा निर्धारण नहीं कर सकता है बाहरी व्यक्ति वो उसकी कहने पर ही कर सकता है वो कुछ नहीं बोले भीतर वाला अपने आप व्यक्ति सामने वाला उसका नहीं कर पाएगा ये कितना योग्य है नहीं है ये नहीं होता है उसकी कहने के बाद फिर उसकी क्रियाओं से मिलाते मिलाने के बाद फिर उसको खोजते फिर वो समाधान कर देता है तो ठीक है नहीं कर पाया तो अभी गड़बड़ेगा ठीक होगा तो कर देगा समाधान नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा तो ऐसे करके नहीं उसी से योग्यता पूछते हैं फिर उसकी उसी की क्रिया को देखते हैं फिर उसमें जो संशय की स्थिति आती है उसमें फिर निराकरण करते हैं वो होने के बाद अब वो प्रमाणिक तो ऐसे करके होता है इसका निर्धारण दूर से नहीं होता है तो समर्पण में भी यही आएगा स्वयं को ही होगा निश्चित कि मैं क्या कर रहा हूँ ये ईश्वर परिधान क्रिया योग हो गया जो है और है वो उस नहीं।, नहीं, उसको बोल दिया न ये नहीं, नहीं।, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे हम स्वाध्याय जो कर कर रहे रहे हैं, हैं। वो ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, उस स्वाध्याय का समर्पण करना ये ईश्वर परिधान हाँ वो स्वाध्याय वाला क्रिया हो ही ईश्वर परिधान से स्वाध्याय तो स्वाध्याय ईश्वर परिधान परिधान है वो दोनों नहीं कैसे होगा स्वाध्याय से ईश्वर है होगा हाँ तप से, हाँ, से भी होगा क्योंकि तो हम जो तप कर कर रहे रहे हैं वो प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हाँ अब वो वो ईश्वर परिणाम से संबद्ध होगा लेकिन वही तप नहीं है ईश्वर परिधान योग पहला आगे कर दे सही क्रिया योग वही जो क्रिया योग है तत्स्वाध्याय परिधान ये तीनों किस लिए होते हैं समाधि भावनाथ क्लेश तनु कर्णार्थ समाधि भावनाथ इन भावना इन्हें होने के लिए सिद्धि के लिए भवन शब्द यहाँ भवन से भावन हो गया है वो भाव वाला अर्थ नहीं है ये करने अर्थ में होने अर्थ में है ये समाधि को सिद्ध करने के लिए और क्लेश को तनु करने के लिए होता है तो क्रिया योग जो है वो तो समाधि को सिद्ध करने के लिए और क्लेश को तनु करने के लिए होता है क्लेश तनुकरण का साधन है और समाधि के सिद्धि करने के साधन है तब स्वाध्याय ईश्वर पुणिधान स ही आसेव्य माना समाधि भावती सही वही क्रिया योग आसेव्य आचरण किया जाता हुआ आसेवन किया जाता हुआ अनुष्ठान किया जाता हुआ समाधि भावती समाधि को सिद्ध करता है समाधि को उत्पन्न करता है और क्लेशांश्च और क्लेशों को क्लेशांच न अनुसार हो जाता है च के कारण क्लेशांच प्रतनु करोती क्लेशों को वो तनु करता है प्रतनु तनु तनु जो। नहीं छोटा नष्ट नहीं करता है ढीला कर देता है शिथिल कर देता है दुर्बल कर देता है मारेगा तो समाधि इसको हाँ स्थूल इस है वो करेंगे मारने का काम पर वैरागी करता है वो निर्वी समाधि में जो क्या है उसको कहा था निरालम्बनम अभाव अभ्यासा हाँ वो करता है इसको समाप्त नष्ट तो वो करता है जो समाधि को करना है हाँ वो स्थिति बनाता है, वो बनाता इस्थिति इस्थिति है, ही है। ये वो बनेगी स्थिति हमारे उसको सीधे ये नहीं करेगा तो बाहर की क्रियाएँ है ना भी तब कर रहा है इस दे कर रहा है इसमें पड़े बार बार सारा कर रहा है इसी भीतरी की वो कहाँ हो जाएंगे इससे भीतर सामर्थ उत्पन्न होगी वो उत्पन्न हो सामर्थ्य और भीतर वाले को कार्य करेगी तो से ही आसे भी मानव वही क्रियायुगन आसेवन अनुष्ठित किया जाता हुआ समाधि को उत्पन्न करता है क्लेशों को तनु करता है और प्रतनु प्रतनुकृत प्रसंख्या प्रसंख्यान अग्निना दग्धि बीज दीजकल्पान अप्रसव धर्मि कर फिर प्रतनु प्रतनुकृत क्लेान उस तनु किए हुए क्लेश को यानी जो क्रिया योग से जिसको तनु कर दिया गया उनको अब क्या करेगा आगे प्रतनु प्रतनुकृतान क्लेशान तनु किए हुए क्लेशों को किससे अब प्रसंख्यान अग्निना ना पर वैराग्य से या विवेक वैराग्य से हाँ प्रसंख्यान विवेक तो वैराग्य या वैराग्य पर वैराग्य प्रसंख्यान रूपी अग्नि से यानी ज्ञान से ज्ञान की जो प्रकाश था है ना ज्ञान से प्रकाश था वैराग्यम, वो प्रसंख्यान है ये उस प्रसंख्यान रूपी अग्नि से यानी ज्ञान से दग्ध बीज कल्पान अप्रसव प्रसव, प्रसव धर्मी न दग्ध बीज कल्प और अप्रसव धर्मी करीष्य करेगा तनु किए हुए क्लेशों को क्रिया योग से जो क्लेश तनु हो गए हैं उसको अब प्रसंख्यान से क्या करेगा दग्ध बीज कल्प करेगा और अप्रसव करेगा दग्ध बीज कल्प का मतलब भूने हुए बीज के समान और अप्रसव पुनः न उत्पन्न अंकुर उत्पन्न न करने वाले बीज के समान जो बीज अब क्या हो जाएगा पुनः अंकुर उत्पन्न नहीं करेगा दर्द बीज का मतलब वो बीज तो जैसे जैसे दिखता है ना, भून देते हैं जिसको वो नष्ट नहीं होता है ना जलता थोड़े चना को भून दिया तो चना है तो दिखता है ना तब बीज तो अंतर क्या होता है केवल अंकुर नहीं निकालेगा तो इसलिए कहा है कल बा उसी तरह दंत बीज के समान यानी अब ये संस्कार जो होते हैं विधान के वो तो ज्यों के दिन रह जाते हैं आकृति उसकी रह जाती स्वरूप रह जाता है लेकिन वो निष्क्रिय हो जाते हैं बस खीर है ये जान तो रहेगा खाएगा भी लेकिन अभी थाली लेके दौड़ेगा नहीं बस डी लगने के बाद उसकी स्मृति नहीं आएगी चल कहीं छूट ना जाए कहीं कम ना हो जाए ऐसा नहीं लगेगा उसको लेकिन उसके लिए भागना नहीं होगा अभी कहीं दिख गया कुछ है तो भाग के दूर जाएंगे तो क्या है वो क्या है वो अंकुर फूट गया उसका उसमें ऐसा नहीं होगा आराम से ही जाएगा ठीक है देखते हैं क्या हो रहा है नहीं नहीं। तो भागना जो होता है वो सक्रियता ऐसी तो हाँ वो निष्क्रिय कर देता है केवल नहीं अपनी ओर से उद्वेगी जो करता है ना जान वही रहेगा रूप सुंदर है ये जान तो होगा ही लेकिन अब उसके लिए ललाई तो नहीं होगा बस उसकी तरह भागना नहीं होगा उसको कहते हैं निष्क्रियता अप्रसद धर्मी जैसे मिथ्या ज्ञान भी रहेगा लेकिन वो बाधित नहीं करेगा बस तो दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मी न करी सदी दग्ध बीज कल्प और अप्रसव धर्मी करेगा तेषा तनु करनाथ पुनः उसके तनु करने हो कर देने पर पुनः क्या होता है क्लेश अपरामृषा क्लेशों के से अछूत क्लेशों के संबंध से रहित सत्पुरुष अन्यथा ख्याति सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रति प्रसवाय इति पुनः दूसरी बात ही कह रहे हैं उसी के तनु करने से क्या होता है एक तो ऐसा करेगा वो और फिर उसमें क्या हो जाएगा क्लेशों से अछूती जो सत्पुरुष अन्यख्याति नित, प्रज्ञा है जो पर वैराग्य है सूक्ष्म जो प्रज्ञा है सूक्ष्म जो बुद्धि है समाप्तता अधिकार अधिकार की समाप्ति वाली विषय भोगों से न जोड़ने वाली प्रसवाए पुनः और उसी को फिर से जानने के लिए प्राप्त कराने के लिए अप्रतिप्रसवाय प्रति प्रसव प्र, का विरोधी प्रतिप्रसव उसके लिए क्या हो जाएगा कल्पिसतें समर्थ हो जाएगी वही प्रज्ञा करण करने के बाद धीरे धीरे क्लेशों से रहित होकर के फिर अब दोबारा उड़ने नहीं देगी उसको ये स्थिति बन जाती है और ये क्रियायोग से होता है अधिकार जिसके समाप्त हो गए पुनः संबंध करने की स्थिति जिससे बंद हो गई पुनर्जन्म नहीं होगा फिर विषयों की प्राप्ति नहीं कराएगा ऐसी स्थिति जो है